अर्थ जिस लोक में स्रेष्ट काम्यमान तथा पार्थनी देवता रहते हैं जहां प्रतापी सूर्य का स्थान है तथा जहां स्वधा के साथ दिया हुआ अन्न एवं तृप्ति है वहां तू मुझे अमर कर हे सोम इंद्र के लिए प्रवाहित हो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 जब यजमान उसकी प्रार्थना करते हैं, तब यहां रहे स्तोता गण मनह पूर्वक इसकी अर्चना करते हैं, भाषार्थ हे अग्नि, इसी कारण से पिता की भांति उत्पन्न करने वाली औषधियां अन्न को बढ़ाने वाले तेरी अन्नो से सेवा करते हैं, अन्न अर्पित करके तेरी परिचर्या करते हैं, इसलिए इन औषधियों के पास तू जाता है, जीड़ हुए औषधियों के समीप भी तू जाता है, तू मानुषी प्रजाओं में हवन करने वाला हो।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 और तेजस्वी प्रकाश रूपी वस्त्र धारण करने वाला पृथ्वी के यज्ञ रूप नाभि स्थान में, अर्थात उत्तर वेदी में प्रकट हुआ तेजस्वी सामने रखा यहां इस यज्ञ में देवों का यजन करें भाषार्थ हे अग्नि तू दोनों दिवलोक एवं पृथ्वी लोक को विस्तृत करता है जैसा पुत्र माता-पिता को धनादि से सदैव सहायता करता है हे तरुण पुज्य कामना करने वालों के उद्देश्य से अर्थात अपने माता-पिता के उद्देश्य से जाता है और हे बलशाली अग्नि इस हमारे यज्ञ में देवों शार्फ अति तरुण अग्नि सहाय करने की कामना करने वाले देवों को प्रसन्न कर हे ऋतुओं के स्वामी ऋतुओं का विचार करके यहां यज्ञ कर हे अग्नि जो दिव्य ज्ञानी ऋतिज हैं उनके साथ यज्ञ कर क्योंकि तू होताओं के बीच में मुख्य यज्ञ करने वाला हो हे यजमानों का हवन रूप कार्य हो ऐसा तू चाहता है तथा स्तुत भी तू चाहता है तू बुद्धिमान धन का देने वाला तथा सत्य मार्ग का रक्षक हो हम सब यजमान हविद्रव्यों का स्वाहाकार करते हैं योन्य अग्निदेव देवों के लिए यज्ञ करें भाषार्थ देवों के रास्ते से हम जाएंगे यदि शक्य हुआ तो अवस्थ देवों के रास्ते से जाएंगे वह अनुकूलता से हो जाए व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 अज्ञानी हम सब आपके जो व्रत हैं उनको जानकर नष्ट कर रहे हैं यह सब जानने वाला उस सभी कार्य को पूरा करे जिन रित्तों से देवों को पूरा करता है भाषार्थ निर्बल रित्तिज एवं करता लोग परिपक्व होने वाले मनोबल से युक्त यज्ञ कार्य करने की विध नहीं जानते उस विध को जानने वाला यज्ञ करन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 भाषार्थ जिस तुझको दुलोक एवं पृथ्वी ने उत्पन्न किया जिस तुझे जल ने उत्पन्न किया जिस तुझे उत्तम जन्म लेने वाले तष्टा ने उत्पन्न किया ऐसा तू पितरों को जाने के रास्ते को जानने वाला तू हे अग्नि तेजस्वी होकर प्रदीप्त होकर विशेष तेजस्वी होकर रहो तृतीयम सूक्तम भाषार्थ हे प्रकाशित होने वाले अग्नि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 दर्शनीय तेज से युक्त देवों के समीप हवि लेकर जाने वाले इसके बलशाली वायु के घोड़े से शब्द करते हुए देवों के उत्तम प्रगमन शील व्यवहों से युक्त महान जो अग्नि प्राचीन काल से तेजस्वी होकर शब्द करने वाले प्रकाश से प्रकाशता है धारार्थ हे अग्नि वह तू हमारे यज्ञ में बड़े देवों को ले आओ